यदि शूद्र भी इस व्रत को करे तो अत्यंत भक्त पूर्वक सोमाय नमः वरदाय नमः विष्णुवे नमः इन मंत्रों का जप करे और पाखंडियों विधर्मियों से बातचीत न करें जब करने के पश्चात अपने घर आकर फल फूल आदि के द्वारा भगवान श्री मधुसूदन की पूजा करें साथ ही चंद्रमा के नामों का उच्चारण करता रहे सोमाय नमः श्री भगवान के दक्षिण चरण और शान्ताय नमः सेवाम चरण का अनंत धाम ने नमः का उच्चारण करके उनके घुटनों और पिंडलियों का जलोदराय नमः से दोनों जांघों का और अनंत बाहवे नमः से जननेन्द्रिय का पूजन करें काम सुख प्रदाय नमो नमः से चंद्र भगवान के कट भाग की सदा अर्चना करनी चाहिए इसी प्रकार अमृतोदराय नमः से उदर का और शशांका यन्महा से नाभि का पूजन करे चंद्राय यन्मोस्तु से कंठ का और द्विजा नामधिपा यन्महा से दांतों का पूजन करना चाहिए चंद्रम से नमहा से मुख का पूजन करे कुमुद्वंतवन प्रिया यन्महा से ओठों का वनों शदी नामनाथा से नासिका का आनंद बीजय नमः से दोनों भौहों का इनदीवर व्यास कराय नमः से चंद्र स्वरूप भगवान श्री के कमल सदृश दोनों नेत्रों का समस्त आधार वंदिताय दैत्य निशूडनाय नमः से दोनों कानों का उदधि प्रियाय नमः से चंद्रमा के ललाट का सुषुम्नाधिपतेय नमः से केशों का पूजन करे शशांकाय नमह से मस्तक का और दिश्वेश्वराय नमह से भगवान मुरारी के किरीट का पूजन करे फिर रूहिरी नाम लक्षमई सो भाग्य सो ख्यामृत सागराय पदमश्रिय नमः रोहिणी नाम धारण करने वाली सौभाग्य और सुख रूप अमृत के समुद्र लक्ष्मी को नमस्कार है इस मंत्र का उच्चारण कर सुगंधित पुष्प नई वेद्य और धूप आदि के द्वारा इंदु पत्नी रोहिणी देवी का पूजन करें इसके बाद रात्रि के समय भूमि पर शयन करें और सवेरे उठकर स्नान के पश्चात पाप विनाशाय नमः का उचारण करके ब्राम्मण को घ्रित और सुवर्ण सहित जल से भरा कलस दान करे, फिर दिन भर उपवास करने के पश्चात गोमुत्र पीकर मान्स वर्जित एवन खारे नमक से रहित अन्न के 28 ग्रास दूध और घी के साथ भोजन करे, तदनंतर दो घडी तक इतिहास, पुराण आदि का श्रवण करे नारद चंद्रस्वरूप भगवान विष्णु को कदंब कमल केवड़ा जात पुष्प कमल का बिना कुमलाए कुब्ज के फूल सिंदवार चमेली अन्यान्य श्वेत पुष्प करवीर पुष्प तथा चंपा यही फूल चहाने चाहिए उपयुक्त फूलों की जातीयों में से एक-एक को श्रावण आदि महीने क्रमशः अर्पण करें जिस महीने में व्रत प्रारंभ किया जाए उस समय जो भी पुष्प सुलभ हो उन्हीं के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए इस प्रकार एक वर्ष तक इस व्रत का विधिवत अनुष्ठान करके समाप्ति के समय व्रती को चाहिए कि वह दर्पण तथा शयनों सामग्रियों के साथ शय्या दान करें रोहिणी और चंद्रमा दोनों की उनमें चंद्रमा छह अंगुल के और रोहिणी चार अंगुल की होनी चाहिए आठ नोटियों से युक्त तथा दो श्वेत वस्त्रों से आक्षादित उन प्रतिमाओं को अक्षत से भरे हुए कांसे के पात्र में रखकर दुग्धपूर्ण कलश के ऊपर स्थापित कर दे और पूर्वाह्न के समय अग्नि चावल इख और फल के साथ उसे मंत्रो चारण पूर्वक दान कर दे फिर जिसका मुख थूथुन सुवर्ण से और खुर चादी से मढ़े हुए हों, ऐसी वस्त्र और दोहनी के साथ दूध देने वाली स्वेत रंग की गव तथा सुंदर शंख प्रस्तुत करे। फिर उत्तम गुणों से युक्त ब्राह्मण दंपति को बुलाकर उन्हें आभूषणों से अलंकृत करें तथा मन में यह भावना रखें कि ब्राह्मण दंपति के रूप में ये रोहिणी सहित चंद्रमा ही विराजमान हैं तत्पश्चात इनकी इस प्रकार प्रार्थना करें श्रीकृष्ण जिस प्रकार रोहिणी देवी चंद्रस्त्रों आपके शैया को छ इन विभूतियों से कभी बिच्छोह न हो, चंद्रदेव आप ही सबको परम आनंद और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। आपकी कृपा से मुझे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हों तथा आप में मेरी सदा अनन्य भक्ति बनी रहे। इस प्रकार विन्यासर शैय्या प्रतिमा तथा धेनु आदि सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर दे, नश्पाप नारद जो सं उसके लिए यही एक व्रत सर्वोत्तम है यह रूप आरोग्य और आय प्रदान करने वाला है मुने यही पितरों को सर्वदा है जो पुरुष इसका अनुष्ठान करता है वह त्रिभुवन का अधिपति होकर 2100 कल्पों तक चंद्रलोक में निवास करता है उसके बाद विद्धुत होकर मुक्त हो जाता है अथवा जो स्त्री इस रोहिणी चंद्रशयन नामक व्रत का अनुष्ठान करती है वह भी उसी पूर्वोक्त फल को प्राप्त होती है साथ ही वह आवागमन से मुक्त हो जाती है चंद्रमा के नाम कीर्तन द्वारा भगवान श्री मधुसूदन की पूजा का यह प्रसंग जो नित्य पढ़ता अथवा सुनता है उसे भगवान उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं तथा वह भगवान श्री वृषभी के धाम में जाकर देव समूहों के द्वारा पूजित होता है इस प्रकार श्रीमत्स महापुराण में रोहिणी चंद्रशयन व्रत नामक सत्तावन बगीचा कुआं बावली पुष्करणी तथा देव मंदिर की प्रतिष्ठा आदिका विधान सूत जी कहते हैं ऋषि सूर्यपुत्र मनु ने जलासे के भीतर अवस्थित मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु से पूछा देवेश अब मैं आपसे तालाब बगीचा कुआं बावली पुष्करणी तथा देव मंदिर की प्रतिष्ठा आदि की विधि पूछ रहा हूं नाथ इन कार्यों में ऋतज कैसे होने चाहिए वेदी किस प्रकार की बनती है दक्षिणा समय कौन सा उत्तम होता है स्थान कैसा होना चाहिए आचार्य किन, -किन गुणों से युक्त हों तथा कौन से पदार्थ प्रशस्त माने गए हैं यह सब हमें यथार्थ रूप से बतलाईए मत्स्य भगवान ने कहा महाबाहु सुनो तालाब आदि की प्रतिष्ठा का जो विधान है उसका वेद वक्ताओं पुराणों में इस रूप में किया है उत्तरायन आने पर शुभ शुक्ल पक्ष में ब्राह्मण द्वारा कोई पवित्र दिन निश्चित करा लें उस दिन ब्राह्मणों को वरण करें और तालाब के समीप जहां की भूमि पूर्वोत्तर दिशा की ओर ढालू हो चार हाथ लंबी और उतनी ही चौड़ी चौकोर सुंदर वेदी बनवाएं वेदी सब ओर समतल हो और उसका मुख चारों दिशाओं में हो फिर सोलह हाथ का मंडप तैयार कराए, जिसके चारों ओर एक-एक दरवाजा हो, वेदी के सब ओर कुंडु का निर्माण कराए। निपनंदन कुंडु की संख्या नौ, सात या पांच होनी चाहिए, इससे कम बेशी नहीं। कुंडु की लंबाई चौड़ाई एक-एक अर्थनिकी हो तथा वे सभी तीन-तीन मेघलाओं से सुशोभित हों। उनमें यथा स्थान योनी और मुख भी बने होने चाहिए योनी की लंबाई एक बित्ता और चौड़ाई 6 सा अंगुल की हो तथा कुंड की गहराई एक हाथ ने खलाएं तीन पर होनी चाहिए यह चारों ओर से एक समान एक रंग की बनी हूं सबके समीब धजा और पताकाएं लगाई के चारों पीपल गूलर पाकर और बरगद की शाखाओं के दरवाजे बनाए जाएं वहां आठ होता आठ द्वारपाल तथा आठ जप करने वाले ब्राह्मणों का वर्णन किया जाए वे सभी ब्राह्मण वेदों के पारगामी विद्वान होने चाहिए सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न मंत्रों के ज्ञाता जितेंद्रिय कुलीन शीलवान इवन श्रेष्ठ ब्राह्मण को ही इस कार्य में पुरोहित पद पर नियुक्त करना चाहिए। प्रत्येक कुंड के पास कलश, यज्ञ सामग्री, पंखा, दो चमड़ और दो दिव्य इवन विस्तृत ताम्र पत्र प्रस्तुत रहे।